श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से मथुरानाथ परकृपा विजयादशमी सप्तमी अष्टमी तथा नवमी के पूजनादि अत्यंत आनंद के साथ संपन्न हुए तदनंतर विजयादशमी का प्रातः काल हुआ पुरोहित जल्दी जल्दी श्री जगदम्बा के संक्षिप्त पूजन को समाप्त करने में लगे हुए थे क्योंकि निर्धारित समय के अंदर उन्हें दर्पण विसर्जन मंत्र द्वारा देवी का विसर्जन कर देना था तदनंतर सायंकाल के बाद प्रतिमा का विसर्जन होना था मथुर बाबू के घर के सभी लोगों के हृदय पर मानो विषाद की एक छाया फैली हुई थी उन्हें मानो किसी वस्तु का कोई अव्यक्त और अस्पष्ट अभाव प्रतीत हो रहा था उनके हृदय में मानो किसी अत्यंत प्रिय वस्तु या व्यक्ति से अनिवार्य एवं अति शीघ्र होने वाले वियोग की आशंका जागृत हो उठी थी, थी। चाहे संसार का कितना ही विशुद्ध आनंद क्यों न हो उसके पीछे भी इसी तरह एक विषाद की छाया सर्वदा संलग्न है संभवतः इसी नियम के प्रभाव से महान ईश्वर प्रेमी के जीवन में भी कभी कभी असहनी ईश्वर विरह का संताप आकर उपस्थित होता है एवं हमारा कठोर मानव हृदय भी विजयादशमी के दिन प्रतिमा विसर्जन करते समय रो उठता है मथुर बाबू की पत्नी उस दिन प्रातः काल से ही घर के कामकाज करते समय साड़ी के छोर से बारंबार अपने आंसू पोछ रही थी किंतु बाहर बैठे हुए मथुर बाबू के ध्यान में यह बात अभी तक आई नहीं थी पहले की बात ही वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे श्री जगदम्बा को अपने घर लाकर तथा बाबा के अलौकिक संग एवं अचिंत्य कृपा से आनंद में आत्मविहवल हो वे स्वयं अपने में डूबे हुए थे बाहर क्या हो रहा है या नहीं यह जानने की ही कौन लगा और उसकी आवश्यकता ही क्या थी माँ तथा तो बाबा को लेकर उनके दिन इसी तरह व्यतीत होते रहेंगे इतने में पुरोहित का संदेश आया कि माँ का विसर्जन होने वाला है बाबू को सूचित कर दो कि वे आकर प्रणाम वंदना कर जाए मथुर बाबू का देवी मूर्ति विसर्जन न करने का संकल्प सर्वप्रथम मथुरबाबू उस बात को ठीक ठीक समझ ही न सके पुनः पूछने के बाद जब उन्हें उसका तात्पर्य विदित हुआ तब उन्होंने यह अनुभव किया कि उस दिन विजयादशमी है यह ज्ञान होते ही उनके हृदय में एक जोर का धक्का लगा शोक दुख से व्यथित हो वे सोचने लगे आज माँ का विसर्जन करना पड़ेगा पर क्यों बाबा तथा माँ की कृपा से मुझे तो किसी वस्तु का अभाव नहीं है मानसिक आनंद का जो कुछ थोड़ा बहुत अभाव था घर पर मां के शुभागमन से वह भी पूर्ण हो चुका है ऐसी स्थिति में मां का विसर्जन कर विषाद को क्यों मोड़ लिया जाए नहीं इस आनंद की धारा को मैं अवरुद्ध नहीं करना चाहता मां का विसर्जन इसके स्मरण मात्र से ही मेरा हृदय व्याकुल हो उठता है इस प्रकार विभिन्न बातों को सोचकर उनके आंसू झरने लगे इधर समय निकला जा रहा था पुरोहित एक के बाद दूसरे व्यक्ति के द्वारा समाचार भेजने लगे कि बाबू एक बार वहां शीघ्र आएं माँ का विसर्जन होने वाला है अत्यंत क्षुब्ध हो मथुर बाबू ने कहा भेजा माँ का कह भेजा माँ का विसर्जन मैं नहीं होने दूंगा जैसे उनका पूजन हो रहा है वैसे ही पूजन होता रहेगा मेरे अभिमत के विरुद्ध यदि किसी ने विसर्जन करने का साहस किया तो महान अनर्थ होगा खून खराबी तक हो सकती है यह कहने के बाद मथुर बाबू गंभीर होकर बैठ कर रहे उनके इस प्रकार मानसिक स्थिति को देखकर नौकर भी डर कर वहाँ से अलग हट गए तथा पूजन मंडप में जाकर पुरोहित से उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया इसे सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए तब लोगों ने परामर्श करने के पश्चात घर में मथुर बाबू जिन लोगों का मान करते थे उन्हें उनके पास भेजा उन्होंने जाकर उनको समझाया किंतु मथुर बाबू के निर्णय को वे भी नहीं बदल सके मथुर बाबू ने उनकी बातों की ओर कोई ध्यान न देकर कहा क्यों इसमें हानि ही क्या है माँ का मैं नित्य पूजन करूँगा माँ की कृपा से जब मुझ में वह सामर्थ्य है तब मैं विसर्जन क्यों करने लगा ऐसी स्थिति में वे और क्या करते निराश एवं दुखी होकर लौट आए तथा उन्होंने यह निश्चय किया कि बाबू का मस्तिष्क विकृत हो चुका है किंतु उस निश्चय से समस्या का हल होना कैसे संभव था हठध मथुर बाबू के स्वभाव से घर के सभी लोग भलीभांति भांति परिचित थे सबको यह मालूम था कि क्रोधित होने पर उन्हें किसी बात का ध्यान नहीं रहता है अथा उनकी सम्मति के बिना देवी के विसर्जन का आदेश देकर कौन उनका कोपभाजन बने कोई भी उस कार्य के लिए अग्रसर नहीं हुआ अंत में उनकी पत्नी के समीप समाचार पहुंचा, भयभीत होकर उनको समझाने के लिए उन्होंने श्री राम कृष्ण देव से अनुरोध किया क्योंकि बाबा के अतिरिक्त आपत्ति से मुक्त करने वाला उनके लिए दूसरा और कौन था क्या पता शायद वास्तव में बाबू का मस्तिष्क ही विकृत हो गया हो जहाँ जा वहाँ जाकर श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि मथुर बाबू का मुखमंडल गंभीर तथा रक्तवर्ण है एवं उनकी दोनों आंखें लाल है वे किसी गहन विचार में मग्न हो कमरे के अंदर टहल रहे हैं उनको देखते ही मथुर बाबू उनके समीप पहुँचे तथा बोले बाबा चाहे कुछ भी हो मैं अपने जीवित रहते माँ का विसर्जन न होने दूँगा मैंने यह कह दिया है कि मैं उनका नित्य पूजन करता रहूँगा माँ को छोड़कर मैं कैसे रह सकता हूँ श्री रामकृष्णदेव उनके वक्षस्थल पर हाथ फेरते हुए बोले ओह तुम्हें इस बात का भय है पर यह कौन कहता है कि माँ को छोड़कर तुम्हें रहना पड़ेगा उनका विसर्जन करने पर भी वे चली कहाँ जाएंगी? संतान को छोड़कर क्या कभी माँ रह सकती है इन तीनों दिन बाहर पूजन मंडप में विराजमान होकर उन्होंने तुम्हारा पूजन स्वीकार किया है आज से तुम्हारे और भी सन्निकट रहकर सर्वदा तुम्हारे हृदय में विराजित हो दे तुम्हारी पूजा ग्रहण करती रहेंगे